कर्म का जो फल है स्वर्ग भक्ति से मिल जाएगा आ जाओ ज्ञान का जो फल है मोक्ष भक्ति से मिल जाएगा अरे भगवान तो बड़े बिगोर होंगे मोक्ष चाहिए ले ले ले। का भूसुंडी से कह रहे भगवान काग भूसुंडी मांग बड़ अति प्रसन्न मोहिजान आधिक सिधि दि अपर निधि मोक्ष सकाल सुख स्थान सम्मान ले मोक्ष तो मांग ले हमको छुट्टी मिले क्योंकि अगर वो भक्ति मांगता है तो फिर हमारी मुसीबत आ गई क्यों क्योंकि अनुग्रजा हम नित्यम भू ये, ये त्यम ही रेणु मैं भक्त के पीछे पीछे चलता हूं कि उसकी चल धूल मेरे ऊपर पड़े मैं पवित्र हो जाऊं जाऊ बड़ा बंधन हो जाएगा मुझे उस भक्त के साथ लोग तो मामूली बात है वो तो भीतर बैठ के भी कर लेंगे इसलिए भगवान भक्ति देने में बहुत आनाकानी करते हैं पट्टी पढ़ाते हैं कि भक्ति न मांगे और चाहे जो मांग लो तो मोक्ष ले लो भक्ति से अरे बिना मांगे मिलेगा भक्ति करत सोई मुकुति गोसाई अन इच्छित आवत बरी आई बड़ी आई जबरदस्ती भक्त के सामने मुक्ति खड़ी होती है और भक्त कहता है का मुक्ति रूपागता से भवती कस्माद कसमादी आप को? मैं मुक्तिम मुक्ति यहाँ क्या आप सिर्फ कृष्ण भक्ति की कहते है ना हाँ करते हैं तो मैं आपकी दासी बनने आई भक्त दासी बनने आई है चुड़ैल भुक्ति और मुक्ति को चुड़ैल कहा है शास्त्रों में भुक्ति मुक्ति स्प्रिया जावत पिशाची हृदय भर प्रति तावत भक्ति सुख सभ्युदयो भवे जब तक भुक्ति और मुक्ति ये दो चुरा आपके अंतःकरण में रहेंगी तब तक भक्ति महादेवी का प्राकट्य नहीं हो सकता भक्ति बाहर रहेगी तो मुक्ति को तो दूध काटता है साष्टि सामी सालो के सारू पैकत्व मत दीयमान गृहण बिना मत्से से वरण झरा पांच प्रकार की मुक्ति होती है साष्ट सामी सारूप सारूप सायुज एक भी मुक्ति नहीं चाहता भक्त नारेष्ठ्यम न महेन्द्रधिष्ठ्यम न सावभम न रसाधिपत्यम नोग सिद्धि पुनर्भव बांच रज प्रपन्ना ग्यारहवें स्कंध के चौदाहवे अध्याय का चौदाहवा श्लोक ओ ब्रह्मा का पद चाहता है न इंद्र का पद चाहता है संसार का राजा बनना चाहता है नमोक्ष चाहता है वो तो मेरी सेवा चाहता है मांगने पर भी नहीं मैं अगर कहूं ले ले तो भी नहीं ले सकता दीयमानम अमान गृहणी तो मोक्ष तो भक्ति से अपने आप मिल जाएगा पत्र पुष्पेश फलेश सदैव सत्सु पुरुषे पुराणे मुक्त किमर्थम क्रिय थे प्रयत्न अरे मूर्खो मूर्ख तुम हो कि जो मुक्ति के लिए प्रयत्न कर रहे हो अरे भगवान तो हमारे इतने भोले है पत्र पुष्प फलम तोयम जो मे भक्तिया प्रयशति तदहम पहेत नश्ना प्रदात्म गीता नवे अध्याय का छब्बीसवा श्लोक पत्र पुष्प जल दे दो तो खाली हमको पानी तो फ्री में मिलता है बस मैं पी लूंगा तुम्हारे हाथ का दिया हुआ पानी बड़े प्रेम से देना हम प्रेम से पिएंगे एक्टिंग से दोगे तो हम एक एक्टिंग करेंगे ये यथाम प्रतद्धन दे तम थी भजाएंगे हम अस्तु मोक्ष स्वर्ग या संसार का वैभव जो चाहो सब भक्ति से मिल जाएगा और भक्ति में कोई नियम नहीं सत्कर्ताओं में भक्ति ध्यान दो मान भी पार्थ व्यापार पाप योन या जो पाप योनिया है चांडाल भी हो और मेरी भक्ति करे उसको अधिकार है सबको तो बराबर ब्रह्मा तो हो शंकर हो वो भी खड़े हैं राधे राधे बोल रहे हैं और एक चांदाल भी बोल रहा है राधे राधे उन्हीं के बराबर खड़े होकर के सब अधिकारी है सारे यत्रो अरे भक्ति का तो वो अधिकारी है जो राम नहीं बोल सकता ये बात समझ में नहीं आएगी आपके क्यों इसलिए कि मरा तो बोल सकता है राम क्यों नहीं बोल सकता बाल्मीक माँ और रात दो अक्षर बोल सकता है हाँ बोलता है तो राम और माँ क्यों नहीं बोल सकता उलट करके हाँ है तो हाँ, हाँ, बाप हाँ अजीब बात है इतना राम पापात्मा जो राम न कह सके वो भी महापुरुष बनकर निकला भक्ति के द्वारा सब अधिकारी हैं सदाचारी हो दुराचारी हो आप अभिचेत सुदुराचारो भजते मामनंद भाग साधुरे व्य सम्य व्यवस्थित हो हिशा नौवे अध्याय का तीसवा श्लोक घोर दुराचारी हो आओ तुम भी भक्ति करो साफ पाप माफ हो जाएगा तावत कर तुम समर्थो न पात्र कम पात्र की अरे पापी क्या पाप करेगा जो भगवान की भक्ति में शक्ति है पाप नष्ट करने की सब अधिकारी और सब शास्त्रों में भक्ति है ध्यान दो भगवान ब्रह्म कार स्ने त्रिना क्ष मनीषया तद्यवस्थित कूटस्थो न यथो भवे दूसरे स्कंध के दूसरे अध्याय का चौतीसवां श्लोक ब्रह्मा कह मैंने चारों बेदों को तीन बार मथा योग बुद्धि से ये संसारी बुद्धि से नहीं जो हम लोगों की चार उम्र की खोपड़ी में बुद्धि है उससे नहीं योग दिव्य बुद्धि से चारों वेदों को तीन बार मथा और एक निष्कर्ष पाया मनुष्य नोट कर लो केवल श्री कृष्ण भक्ति से ही माया निवृत्ति होगी और परमानंद प्राप्ति होगी और कोई मार्ग नहीं आलोड सर्वशास्त्राणीचारिजा पुनः पुनः इदमेकं सुनिस्पन्नं धेयो नारायणो हरि वेद अभ्यास कर रहे हैं स्कंद पुराण में कि मैंने छहों शास्त्रों को वेदांत न्याय सांख्य मीमांसा पतंजलि को मथा है बार बार और एक निष्कर्ष निकाला धेयो नारायणो हरि मन से भगवान का स्मरण करो मन से जबान से नहीं काम नहीं चलेगा जबान से हम बोले हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे इससे काम नहीं बनेगा अंदर से बोलना होगा मन से आप जानते है? मन एवं मनुष्यणाम कारणं बंध मोक्ष पंचदशी कहती है मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है ब्रह्म बिंदु परिषद कहता है मन एवं मनुष्याण कारण बंधु मोक्ष उपनिषद कहता है मन एवं मनुष्याण कारणम बंधु तेजो बिंदु उपनिषद कहता है मन एव संसार मैत्रेयी उपनिषद कहता है चित्तमे ही संसार तत्प्रयत्न न ये सब वेद कह रहे हैं मन ही रीजन है मन ही कारण है भागवत भी कहती है चेताखंड बंधाय मुक्त है चात्मनोमतम गुणे सुशक्तम बंधाय धतम बापुं सुमुक्त तीसरे अध्याय के तीसरे स्क के पच्चीसवे अध्याय का पंद्रहवा श्लोक तो मन से भगवान का स्मरण हो ये सब शास्त्र वेद का निष्कर्ष निचोड़ अनंत कोट कल्प शास्त्र पढ़ो वेद पढ़ो पुराण पढ़ो अगर कभी निर्णय पाओगे सही सही तो एक बस श्री कृष्ण की भक्ति करो अब हम आपको चार स्थानों पर ले चलेंगे भागवत में अर्थो यम ब्रह्म सूत्राणाम सर्वोपनिषदा ये भागवत ग्रंथ जो है ये ब्रह्म सूत्र का भाष्य है अर्थ है और सत उपभेदों का उपनिषदों का भी अर्थ है निचोड़ है आप किसी से पूछिए क्यों जी जगत शंकराचार्य जगत गुरु निकाचार्य जगत गुरु माधवाचार्य इन सब जगत ने ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखा है भाष्य माने टीका अर्थ क्यों लिखा है इनसे पूछो क्यों लिखा है आप लोगों से क्यों लिखा है मैं जो ए, उसका सही अर्थ जानता हूं इसलिए मैंने लिखा आदि जिस वेद्यास ने ब्रह्मसूत्र बनाया वो वेद अभ्यास कह रहे हैं कि ब्रह्मसूत्र का अर्थ मैं लिख रहा हूं भागवत अठारह हजार श्लोक यह है ब्रह्मसूत्र का अर्थ मैंने ही ब्रह्मसूत्र बनाया है और मैं ही बता रहा हूं कि भागवत ही ब्रह्मसूत्र का अर्थ है सब उपनिषदों का अर्थ है इसके अलावा आप लोग क्यों लिख रहे हैं इसका भाष्य आप क्या समझें सूत्र मैंने क्यों बनाया है आहे, बनाने वाला जानता है असलियत लेकिन महात्मा लोग हैं सब ने लिखा भाष्य अपना असल एक दूसरे से लड़ने वाला भाष्य हो कहता है निराकार ब्रह्म ही होता है एक कहता है साकार ब्रह्म ही होता है एक कहता है निराकार साकार दोनों होता है यानी कुछ कुछ अंतर सब में है लड़ते हैं सब संप्रदाय वाले मैं तो इन सब संप्रदायों से अलग रहता हूं इसलिए किसी संप्रदाय का मैं शिष्ट बना और न मैंने आज तक किसी को शिष्ट बनाया मैं झगड़े में नहीं पड़ता बस सेवा कर देता हूँ आप लोगों की जिसकी इच्छा से वाले लो सुना और करू जो तुम्हारी सुभाई सुन लो और करो जो तुम्हारे मन में आए सो तो भागवत ने सबसे पहले देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शौनकादित परमहंस कर रहे हैं सूत जी से काट से ये शंशी तुम अनुसी पहले के पहले अध्याय का नवा श्लोक संस्कारित पानहस पूछने वाले ऐसे वैसे लोग ने सूत जी से पूछ रहे हैं महाराज ऐसा है कि ये कलयुग है हाँ, हाँ, तो, तो कलयुग में मंदास मंद मत हो मंद भाग्यायु भद्रुता प्रायणा सभ्यो कला भस्मी जना पहले अध्याय के पहले स्कंद के पहले अध्याय का दसवां श्लोक कलयुग में बड़ी मंद बुद्धि के लोग होंगे मेमोरी बड़ी कमजोर है लोगों की तो एक दिन भी न बीते दो घंटे में ऐसा काम कर रहे ना काम किया नाराजी भूल गए तो भूल गए लोग कहते हैं साठ वर्ष के बाद मेमोरी कमजोर हो जाती है तुम तो तु अभी पच्चीस वर्ष के हो बड़ी नंद बुद्धि है लोगों की कैचिन पावर बहुत कमजोर है और जो कैद भी किया तो विस्मरण हो जाता भूल जाता है तो महाराज ऐसा कुछ उपाय बताओ बड़ा सरल उपाय हो ये कोई ऐसी कठिन उपासना बता दी आपने साधना तो वो कल युग कर लोग नहीं कर सकते तो भूरी भूरी कर्माई अनेक मार्ग हैं कलयुग में तो नए नए मार्ग रोज निकलते रहते हैं पाखंडियों के जो शास्त्र भेद से संबंध नहीं रखते तो ये साधारण मनुष्य क्या समझे क्या निराकरण में एक बाबा जी आए बता गए तुम ही ब्रह्म हो मै ही ब्रह्म अच्छा मैं भगवान हूँ यही मतलब हाँ हाँ यही मतलब अच्छा अच्छा मैं भगवान हूँ मैं भगवान यही छोड़ क्या करो हम ब्रहास में हम ब्रहास में हम देखो लेते कोई फूल मैड हो आभार नहीं क्यों तुम भगवान हो तुम्हारी शक्ति क्या क्या है तुम्हारी नॉलेज कितनी है भगवान तो सर्वज्ञ होता है सर्वशक्ति होता है को तो जो संकल्प करता है संसार बन जाता है संकल्प किया तो प्रणय हो गया तुम क्या क्या कर सकते हो किसी के प्रति गंदी भावना कर सकते हैं काम क्रोध लोह मोह के बड़े बड़े कार्य कर सकते हैं और ब्रह्मो था जी हो बाजाजी कह गए थे कि जटा करो था कितना तोना ठगा जा, जा रहा है हमारे देश कोई सन्यासी ये नहीं कहता पहले कि देखो चार साधनों से संपन्न हो जाओ तो मैं बताऊंगा क्या करना है तुमको अरे वो बाबा जी नहीं चार साधनों से संपन्न है तो तुमको क्या बताएंगे बस कान सूखते जाओ चेला बनाते जाओ एक पादरी ने हमसे पूछा कि आप ओरिजिनल जगत गुरु है किसी के चेले नहीं हैं तो आपके तो कई करोड़ शिष्य होंगे हमने कहा मेरा एक विशिष्ट नहीं है और अगर कोई है तो मैं ही हूं अपना शिष्ट और ऐसे मुंह किया उसने ये कैसे हो सकता है हमने पता नहीं कैसे हुआ भाई ऐसे ही व्यवसाय तो, बन गया हमारे देश वेद शास्त्र की नॉलेज एक अक्षर नहीं पब्लिक को समझा नहीं सकते कुछ और कान फूकने में लाइन लगी हुई है तो भक्ति के बिना कोई भी मार्ग नहीं है ये उत्तर दिया सूद जी ने उन्होंने क्या उत्तर दिया सद कुंसाम परो धर्मो यथो भक्तिर धो अह क्या प्रतिहाज आत्मा सम्प्रसिद्धि केवल यही एक धर्म है मनुष्य का कि श्री कृष्ण ने मन से भक्ति करें लेकिन दो शर्त ध्यान दो दो शर्त पहली अहै की अर्थात कोई कामना न करे सब लोग ध्यान से सुनो आप लोग जाते हैं वैष्णो देवी तिरुपति मंदिर अमुक मंदिर अमुक मंदिर यहां तक कि कब्रिस्तान में भी जाते हैं क्या क्यों कामना लेकर हमारे बेटा हो जाए हमारे लग जाए हमारे बाप हो जाए ऐसी बातें खोपड़ी में रख करके कामना लेकर नहीं जाना कामना लेकर गए तो एक दिन नास्तिक बनोगे आज हम वैष्णो देवी के यहाँ गए थे तो हमारा लड़का बहुत सीरियस बीमार था तो उन्होंने ठीक कर दिया अच्छा हो गया अच्छा अच्छा दोबारा फिर बीमार हुआ फिर गए वैष्णो देवी के लौट के आए तो मरा हुआ मिला अरे क्या वैष्णो देवी अगर तुमने किसी देवी देवता को किसी चीज की प्राप्ति में रीजन माना है तो उसके अभाव में उ... खुद का कोप मानोगे नास्त हो जाओ तो सू महाराज कहते हैं आई तुकी कामना नहीं करना भगवान से अरे उनसे क्या कामना करते हो तो, तो सर्वज है सर्वांतर ज्ञानी है तुम्हारे भीतर बैठे हैं, जो जरूरत तुम्हारे लिए होगी वो हो देख। तुम क्या जानो अपना हित किसमें है? छोटा बच्चा कहता है डेरी तो पिक्चर देखने जाते हैं हमसे कहते हैं पिक्चर देखने गए तो पैर तो अरे तुम भी देरी हो जाओगे तो तुम भी देखने जाना है ये क्या बात है डेरी हो जाएंगे तुम नहीं समझता हूं बच्चा चोरी चोरी पिक्चर जाता है पढ़ाई में मन हट गया फेल हो गया लाइफ गई पिक्चर में समर्पित हो गई तो हम क्या भगवान से कामना करेंगे हमको अकल कितनी है ध्यान दीजिए एक बार इंद्र स्वर्ग का राजा उसको भगवान मिले आए सही मौज में आई भगवान के चले गए स्वर्ग इंद्र ने प्रणाम वणाम किया बड़ी किया महाराज आए हाँ हाँ हाँ ठीक है डर मांगो बेटा भगवानाज भार्ण। ऐसी तो स्त्री दीजिए जैसी सुंदर स्त्री दुनिया में कोई ना हो भगवान इधर मुंह देख के मुस्कराये और जो माया से लाखों स्त्रियां खड़ी कर दी उसने पहली स्त्री को देखा और कहा इसी को देख दीजिए उसका नाम आप लोग जानते हैं स्वर्ग में है उर्वशी भगवान ने कहा सबको देख ले चुन ले नहीं नहीं महाराज तुमसे तो ही ठीक है पूर्वशी को लेके गया अपने गुरु के पास बृहस्पति के पास बृहस्पति ने कहा ये कौन अरे <laughs> भगवान मिले थे तुमसे बार मांगा उन्होंने कहा तो हमने कहा एक स्त्री दे दो वही है अरे मूर्ख भगवान से ये मांगना था तेरे अनंत जन्म बीत गए अनंत स्त्री मिली तुझको पेट नहीं भरा फिर स्त्री माना भगवान से तो जब इंद्र शैली का ज्ञानी देवता सही चीज नहीं मांग सका तो हम क्या मांगेंगे भगवान से छोटे बच्चे के आगे हीरे की अंगूठी रख दो और टॉफी रख दो वो तो टॉफी ले लेगा वो क्या जाने हीरे की क्या कीमत है देखो हिरन कश्मू को उसने कितनी लंबी चोरी लिस्ट बनाई मैं दिन दिन में नहीं मरू रात में नहीं मरू मनुष्य से नहीं मरू पशु से नहीं मरू बड़ी लंबी चोरी भगवान ने कहा ठीक है ठीक है मैं मारूंगा तो अपनी बुद्धि को जब अर्पित कर दिया भगवान को उसी को तो भक्ति कहते हैं जब मन बुद्धि अर्पित कर दिया तो अपनी बुद्धि क्यों लगाते उनकी बुद्धि से काम करो किसी को भगवान राज्य देते हैं ध्यान दो ध्रुव से कहा 36000 वर्ष राज्य करो भगवत प्राप्ति के बाद ठीक है आज्ञा है करन प्रहलाद से कहा एक मन्वंतर राज्य करो देखो 4 लाख बत्तीस वर्ष का कलयुग इसका दूना आठ लाख चौसठ हजार वर्ष का द्वापर और कलयुग का तिगुना बारह लाख छियानबे हजार का त्रेता और कलयुग का चौगुना सत्रह लाख अट्ठाईस हजार का सतयुग और कुल टोटल तैतालीस लाख बीस हजार वर्ष का चार युग इकहत्तर बार चार युग बीत जाए तो एक मंगवंतर यानी 30 करोड़ सड़सठ लाख 20 हजार वर्ष का एक मंगवंतर 30 करोड़ 30 इतने दिन प्रहलाद ने राज्य किया 30 करोड़ वर्ष राज्य किया <laughs> उस समय हम लोग भी थे और हम लोग यही कहते थे भगवत प्राप्ति की है तीस करोड़ रूपये सौहार कर रहे इनका पेट नहीं भरा और चौदह हम बीत जाए तो ब्रह्मा का एक दिन होता है उसको कल्प कहते हैं चार अरब तीस करोड़ चालीस लाख अस्सी हजार वर्ष का एक कल्प एक कल्प में एक बार साक्षात भगवान श्री कृष्ण का अवतार होता है जो अभी पांच हजार वर्ष पहले हुआ एक बार और बाकी में युवा अवतार होता है वो तो उन्हीं का अवतार वो भी है उनका अंश है कोई दूसरी वस्तु नहीं है भगवान के जितने अवतार है सब भगवान ही है कोई उसमें मायाबद्ध नहीं होता है को तो भगवान से कुछ नहीं मांगना है एक शर्त दूसरे वो भक्ति निरंतर रहे 10 मिनट तो हम अपने आराम राम शाम श्याम कर लिया एकांत में बैठ के और बाकी टाइम संसार में अटैचमेंट है तो दस रूपया कमाया सौ रूपया खर्च किया तो रोकड़ बाकी क्या होगी कंधार हो, हो जाएंगे निरंतर भक्ति हो जैसे मैं को हम सदा रियलाइज करते हैं मैं हूँ मैं हूँ जो मैं कल था वही मैं आज हूँ जो परसों में लखनऊ गया था वही मैं आज हूं जैसे मैं को हम अनुभव करते हैं ऐसे ही भगवान का अनुभव सदा सर्वत्र हो एक क्षण को भूलाना ये दो शर्त है एक कलयुग के जीवों के लिए सूत्र जी ने बताया चलो दूसरा प्रकरण उठाओ परीक्षित ने पूछा सूर्यदेव पाण हंस से योतव्य मथोज्यम यव्यम नि प्रभो स्मर्तव्यम भजनीयम व्रूहि यदिपर पहले स्कंध के उन्नीसवे अध्याय का अड़तीसवां श्लोक परीक्षित पूछ रहे हैं सूर्यदेव परमहंस भागवत सुना रहे थे उस समय कि महाराज क्या कर्तव्य है हमारा संक्षेप में बताइए तो परीक्षित ने कहा तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरों हरी श्रोतव्य की स्मर्तव्य स्वेच्छता भयम दूसरे स्कंध के पहले अध्याय का पांचवा श्लोक संक्षेप में समझिए स्मरण श्रवण कीर्तन ये तीन भक्ति को बस भक्ति तो बहुत प्रकार की होती है ये तीन करो तुम कंजु वालो स्मरण बारी जानते हो भगवान का स्मरण करना और श्रवण इस समय आप लोग श्रवण भक्ति कर रहे हैं भगवान की बात सुनना और कीर्तन वो भी आप लोग जानते हैं जो आप राधे राधे गोविंद गोविंद करते हैं, तो कीर्तन और स्मरण दो सबसे प्रमुख है श्रवण को हमेशा मिलेगा और कीर्तन अपने हाथ में स्मरण अपने हाथ में लेकिन असली भक्ति स्मरण डाल दो